श्रीमदभागवत महापुराण ठ स्क अथ द्वितीयो द्वितीयोध्याय विष्णुदूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन श्री शुकुवाच भगवदूतामदूताभाषित उपधाराथान राज जी कहते हैं परीक्षित भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा अहो कष्टम यत्रा दंडे विष्णुदूता सभा यंडे वृथाम। भगवान के पार्षदों ने कहा यमदूतों यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है क्योंकि वहां निरपराध और अदंडीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है प्रजा नाम पितरों साधव समाह यदि सुबह समयम कम चांति शरण प्रजा जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी है यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरणेगी यद्यचर तिथे सणम कुरते लोकस्तद अनुर्तते सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं फिर ये आधार स्वृत स्वयं धर्म साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सतपुरुष पर विश्वास कर लेते हैं उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो तो जाते हैं सकथम न्यर्पितात्म कृत मैत्रम अचेतनम विसंभणी जो भूता वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है अयम भी कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यंग यजहारा विवसो नाम स्वस्तैनम हरे हम यम दू यमदूतो इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम करुणामय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है झगोनुष्य नारायणाए ते जगा चतुरक्षर जिस समय इसने नारायण इन चार अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया स्न सुरापो मित्र धुग्रह गुरुतल्पग स्त्रीराज पितृगो हंता ये चाथ किनो परेम्यूत नाम विष्णु यत सदिषा मत चोर शराबी मित्रद्रोही ब्रह्मघाती गुरुपत्मी ऐसे लोगों का संसर्गी राजा पिता और गाय को मारने वाला चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पाप पापी हो सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए क्योंकि नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण ढीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मी बुद्धि हो जाती है फुटनोट इस प्रसंग में नाम व्याहरण का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं यद गोविंदे ते चुक्रोश कृष्णा दूरवासित ऋण में तत्विधम मे श्रिया मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा यह ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है और मेरे हृदय से इसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता न निष्कृत रुदित हे ब्रह्मवादि तथा घवान व्रतादि यथा हरे नाम पदाहृत सदुत्तम श्लोक गुणोपलंभकम बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित कृष्ठ चांद्रायण आदि व्रत बतलाये हैं परंतु उन प्रायश्चितों से पापी के वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नामों का उनमें गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का गान कराने वाले हैं फुटनोट नाम पदई कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण अंतकरण की शुद्धि के लिए पापों के निवृत्ति के लिए पर्याप्त है नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से हैं किसी का भी संकीर्तन कर ले इस अभिप्राय से है एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे इस अभिप्राय से नहीं क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है तात्पर्य है है यह कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब प्रापो की निवृत्ति हो जाती है पूर्ण विश्वास न होने तथा नाम उच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता नैकांतिकम तधेकृते पिनृते मन पुनर्धावत चेत संतथे तत्कर्म निर्हारताम हरे गुणानुवाद खुन सत्वभाव यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहते हैं कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है अथैनम्मा से घनिष्कृतम यदो भगवन नाम ब्रहण समग्र इसलिए यम धूतो तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है जैसे राम का रा। इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृत चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती वैसे नामोच्चारण भी नहीं है इसलिए मृिमा शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा घर बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से परिहास में तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं पतिता तो भगना हरितावसेना यात नाम जो मनुष्य गिरते समय पैर फिसलते समय अंग भंग होते समय और सांप के डसते आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवस्थता से हरी हरी कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता गुरु गुरुनाम च लघुनाम चु लघुणी चायता पापा ज्ञातोक्ता महर्षि भी महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं तय स्तान्यूजान जी ना धर्मजम तदी सांघ से भजाम इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या धान जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है अज्ञानादथवा अज्ञाद श्लोक नाम युदेधा नम यमधुतो जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है वैसे ही जान बूझ या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं यथागतम विर्यतम अमोपयुक्तम यदीक्षयान अजानप्यात्मगुणम कुरयान मंत्रोप्युदारित जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है वैसे ही अजन्मा में अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती फुटनोट वस्तु की वास्तविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं जैसे अग्नि या अमृत हरे हरित पापा ने दृष्टित्तरपे स्वतः अनिच्छापी सं पावक दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है इसका और कोई फल नहीं है यह धारणा भ्रमपूर्ण है क्योंकि शास्त्र में कहा है सगे दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया कस ली इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म अर्थ और काम का भी साधन है क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बदलाया गया है न गंगान गया से न काशीन च पुष्कर जिह्वाग्रे वर्तते यरद्व ऋग्वेदोथ यजुर्वेद साम वेदो यण अथीतास्ते नोम हरिथत्यक्षरद्वयम अश्वेधा ये नरमेध दक्षिण यजतम तेन ये हरिहृत्यक्षरद्व प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधिषम दुख क्लेश परित्रण हरिहृत्यक्षरद्व जिसकी जिहा के नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं उसे गंगा गया सेतुबंध काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं अर्थात उनकी यात्रा स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने और अथर्वेद का अध्ययन कर लिया जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए उसने दक्षिणा के सहित अश्ववेद आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया हरी ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात प्रलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेर मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध है और जीवन के दुख और कोसों के लिए परित्राण है इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ धर्म काम इन तीन वर्गों का भी साधक है यह बात हरि नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम विष्णु के नाम हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम आदि का भी नियम नहीं है ब्राह्मण, क्षत्रिया वैश्यास्त्र यह यत्र तत्रुति विष्णुर्नामाकीर्तनम सर्वपापुक्ता सनातनम् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शुद्र अंत्यज आदि जहाँ जहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं हैं यम शौचाशौचय सोचा सोचा परम संकर्तनाव राम परम न देशनेमो राज कालनेमस्था विदते ना तो संदेह विष्णुर्नामा की कालोसी यज्ञेदाले वासनाले कालो, कालो सज्जपे विष्णुकीर्तने कालो नृथिवीपन् गिषं सपन्भु जपर जपस्था कृष्ण कृष्णे संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात अपित्र पवित्रो वर्वावस्था गिवा तो का का देश काल का नियम नहीं नहीं है, है। आदि निर्णय करने करने की भी आवश्यकता केवल राम राम यह करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और न तो काल का इसमें कोई संदेह नहीं राजन यज्ञ दान तीर्थ स्थान अथवा विधि पूर्वक जब के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है परंतु भगवान नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है चलते फिरते खड़े रहते, सोते, खाते, पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केचुल से छूट जाता है अपवित्र हो या पवित्र सभी अवस्थाओं में चाहे किसी भी अवस्था में जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है नामा प्रवर्तते कृष्णेती मंगलनाम ये भस्भवस्थ महापातकोटाप्यज्ञा लक्षण वृतास्ना सर्वा तपास नशना चेदपाठ सहसा सहस्त्राणि प्रादक्षिण्यं सतम कृष्ण कृष्ण कलाम जिसके पर क्रिश्न क्रिश्न यह मंगल में नाम नृत्य करता रहता है उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है सारे यज्ञ लाखों व्रत सर्वती तप अनेकोंपवास हजारों वेद पाठ पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जबकि सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती भगवान नाम के संकीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है दसम स्कंध के अंत में कहेंगे जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगल अमंगलघ्न है शिव गीता और पुराण में कहा है आश्चर्य भये शोके मम वम्नामय व्याजे न स्मरेस्तू यति प्रयाणे चा प्रयाणे चन्नामस्मरताृणा तदो नश्यति पापो नमस्मे चिदात्मरे भगवान् कहते हैं कि आश्चर्य भय शोक छट, चोट लगने आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी व्यास से स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है मृत्यु या जीवन चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है इतिहासोत्तम में कहा गया है श्रुता नाम तम तत्ना तेनो हरे दुजन नरकान नारका नरका मुक्ता महामुढ़ महामु ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए यज्ञ यज्ञयागा धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश काल पात्र शक्ति सामग्री श्रद्धा मंत्र दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं ईशो हम सर्वजगता नाम नाम विष्णु ही जापक न नाम। सत्यमे वगत का स्वामी उन्हें पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ सत्य सत्य कर जीवों के लिए अन्य कर्म कांड आदि कोई भी गति नहीं है श्रीमदभागवत में ही यह बात आगे आने वाली है कि सत्युग में ध्यान से त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है कलयुग में वह केवल भगवन नाम से मिलता है और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार एक बार के नामोचारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है यहां मूल प्रसंग में ही एकदापि कहा गया है सकृदुच्चरित सक, का उल्लेख किया जा चुका है बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाए इसके लिए है ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं यथा वर्तमान पापूतम भविष्य गोविंदा निर्दहत गो फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए उसे तो भक्तिभाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ाता जाए इस दृष्टि से अह नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए जितने अधिक निष्कामता होगी उतनी ही उतनी नाम नाम की की होती जाएगी, जाएगी। अनुभव में में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है है, कि महिमा वास्तविक नहीं है। अर्थवाद मात्र है उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है शास्त्रों में भगवन नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया है पुराणे पुराण स्वर्थवादे नैर्जिताली भवन्ति। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं मन नाम की फलम विविधम निशम्य न श्रद्धा ते मनुते यदुताथवादम यो मनुसमीह दुख चमे चये छिपावीन संसार घोर विविधार पीड़ितांगम जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है उसकी संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दुखों में डाल देता हूं अर्थवादी जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है श्री शोकुवाच इस कहते हैं राजन इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के हाथ से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया एते यथा प्रिय परीक्षित पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत जो का त्यों सुना दिया द्विजपाशाद निर्मुक्तो ग शिसा विष्णु फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया उसने भगवान के के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया तम विभुक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकर सहसा प्य तस्तंत्र धीरे ना परीक्षित भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर ध्यान हो गए अजामिलोप्यूताम कृष्ण यो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैवेद्यम चुनाश्रयम इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था भक्तिमान भगवत्यासु महात्म्य श्रवणाधरे अनुतापो महानाशे स्मर तो शुभमात्मह सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा अहो मे परम कष्टम अभु विदतात्मलह ये न विप्लातम ब्रह्म विषल्यात्मना अजामिन मन ही मन सोचने लगा अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया यह बड़ी दुख की बात है धिमा विगर्तम सद्य दुष्कृतम कुलकंजल्वाम सती गेहम सुराम सती मगा धिक्कार है मुझे बार बार धिक्कार है मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ पापात्मा हूँ मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया हाय हाय मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुलटा का संसर्ग किया वृद्धावनाथ हो पितरो नो तपस्वी नो अहो मयाधुना त्यक्त हो मैं कितना नीच हूँ मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे वे सर्वथा असहाय थे उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था मैंने उनका भी परित्याग कर दिया ओह मैं कितना कृतज्ञ हूँ सोहम व्यक्तम पतिश्यामी नर के धर्मघ्ना काम होत्रीयनाह मैं अब अवश्य अत्यंत भयानक भयावने नरक में गिरऊँगा जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की भोकते हैं कि आहो स्वी मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे वे कहा चले गए वे मुझे अपने फंदे में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे परंतु चार अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया वे अब कहाँ चले गए अथापि मे दुर्भगस विविधोत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलना ये नहात्मा में प्रसिदती यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है अन्यथा मृमा सुचीपतेह वैकुंठना ग्रहण जिह्वा वक्तो में मैं कुल्टा गामी और अत्यंत यदि में मैंने पुण्य किए होते, तो मरने के के समय मेरी भगवान मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? हम पापो मंगलम कहा तो मैं महा कपटी पापी निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम सचवित महत्वितार्थ तो हो गया सोहम तथा यतिश्यामी यतचित्तेन्द्रियालह यथान भूय आत्मान अंधे तम सज्जय अब मैं अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूँ विमुचतम बंधम अविद्याम करमजम सर्वभूत तो मैत्रह करुण आत्मान अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए उन्हीं का फल है यह बंधन अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा वासनाओं को शांत कर दूंगा सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा दुखियों पर दया करूंगा और पूरे के साथ मोचये भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को लिया और क्रीड़ा मिक की भांति मुझे बहुत नाच नचाया ना अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा ममाह मित देहादौ मिथ्यार्थ धेरमतिम धास्ते मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के की कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा निर्वेदा, संगेन पे मुक्त कहते हैं परीक्षित उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर अरे द्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपने सारे इंद्रियों को विषयों से हटाकर उनमें लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया तथो गुणे आत्मात्म सगवधाम इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया तस््राक्षि पुरषान पुरा उपलभ्योपलबान इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया वरम तीर्थे गंगायाम दर्शनाधनो सद्य स्वरूपम ज गृृहे उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्श्वदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया साकम विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकर विमान आरुह्य यति अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गएं सप्लावित सर्वधर्मा दासापति पति तो गर्क कर्मणा निपात्य मालो निर्यहतव्रत सद्यो विमुक्त भगवन्नाम गृह परीक्षित अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे से चुत हो जाने के के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था। भगवान एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए नात परम कर्म निबंध कृंत तीर्थ पधानुकीर्तना पुनः कर्म सज्जते मनो कलिलम तथोन्य जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता यात्रा युक्त यक्त न वै स नरक जाति यम कि मंगलो मृत्यो विष्णुलोके महीयते यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता जब राज के दूध तो आंख उठाकर उसकी ओर देखते तक नहीं तक देखते तक नहीं उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों न रहा हो वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है मृमा हरे राम गृणन पुत्रो पचारितम अजामिलोप्य श्रद्धया देखो अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के के के समय पुत्र भगवान नाम का उच्चारण किया उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है इतम भागवते महाप्राणे पारमश्याम सीतायाम षिस्कंधे अमोपाख्या द्वितय